जुद स्मृते पुराणना चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में प्रथमाधिकरण आवृत्ति अधिकरण में आवृत्ति रसगृत उपदेशात लिंगात चा दो सूत्र आया था आवृत्ति आवश्यक है नहीं इस विषय पर विचार किया गया क्योंकि यहां कर्मकांड में अथवा कांड में जो जितने बार कहा गया है उसी को उतने बार करना होता है उसकी अधिक की अपेक्षा नहीं होती है बल्कि यदि अधिक करेंगे तो उसको दोष लगेगा यानी वो गलत होता है इसलिए संशय हुआ यहां श्रोतव्य मंदव्य निर्ध्या सीदव्य इत्यादि पथ एक ही बार उपदिष्ट हुआ है इसकी आवृत्ति की आवश्यकता नहीं लगता ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा आवश्यक इसी की आवश्यकता नहीं कारण तो यह है कि एक एक बार श्रवण मनन इत्यादि करने से ही सार्थक हो जाएगा और फिर इसको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं शास्त्र हो जाए और दूसरा और भी हेतु पूर्वादी ने दिया था कि ब्रह्म जो है निर्विशेष निरवय निरंश निरंचन कुछ भी उसमें आरोपित नहीं किया जा सकता है, ऐसे शुद्ध है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसे ब्रह्म की आवृत्ति या ब्रह्म संबंधी वजनों की आवृत्ति करने का भी कोई औचित्य नहीं दिखता क्योंकि उस आवृत्ति से कोई प्रयोजन तो होगा नहीं ब्रह्म तो जिस प्रकार है उसी प्रकार ही रहना तो आवृत्ति की आवश्यकता नहीं और यदि निर्विशेष ब्रह्म को आवृत्ति के विषय माना जाए तो निर्विशेष को सविशेष मानना होगा ऐसा सविशेष मानना सिद्धांत की हानि है सिद्धांत में ब्रह्म को नित्य शुद्ध बुद्ध उत्तर स्वभाव का इसी प्रकार निरंजन रूप में निरवय रूप में निराकार रूप में इत्यादि कहा गया है इसी दृष्टि से पूर्व चला था तो उसके उत्तर में सिद्धांत जी ने कहा कि ये आवृत्ति के विषय में दो भाग कर देना चाहिए भवे आवृत्तिरानक्य तम प्रति यस्तत्वसृदुक्तमेव ब्रह्मात्म अगंत अनुभव शक्मुया तो उसी के लिए ये आवृत्ति अनावश्यक होगा ये आवृत्ति के आवश्यक नहीं आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है जो सक्रदुप्त एक बार सुनकर के ही अर्थ का ग्रहण कर लेता है यहां तो सामान्य वाक्य भी एक बार सुनकर के अर्थ ज्ञान नहीं होता तो उसके लिए तो आवृत्ति करना ही होगा और आवृत्ति करने पर कुछ कुछ अंश का ज्ञान प्रकट हो जाएगा ऐसा यथाक्रम अंत में उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा ये अभिप्राय से आवृत्ति रसकृत प्रदेशात का अब प्रश्न है कि ये निरवय ब्रह्म है निरवय ब्रह्म को आवृत्ति करने की क्या आवश्यकता है वो कैसे आवृत्ति करेगी उसके लिए भाष्य में कहा था कि निरवय ब्रह्म को हम आवृत्ति की दृष्टि से सावयव माना मानते हैं उपासना आदियों में भी ऐसा होता है और अन्य ये ये जो उपदेश आदि है इसमें भी ऐसे ही हम करते हैं इस प्रकार से निरंश ब्रह्म को सांश्य मान करके देहेंद्रिया आदि मनोविद्धि इत्यादि की सारे कल्पना कर कारणत्व आदि जगत धर्मों की कल्पना कर ईश्वर आदि रूप में बनाया जाता है अब यह सब प्रक्रिया के अंतर्गत क्रमबद्ध होता है तो ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान विपर्य अज्ञान संशय विपर्य आदि दोष का निवारण होता है पदार्थ ज्ञान और पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होता है तो पदार्थ पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान होने से पदार्थ को विवेक पूर्वक समझना आवश्यक होता है और उसमें अज्ञान संशय विपर्यय नहीं रहना चाहिए इसलिए यहां सावयव को निरव... निरवय को सवय बनाया जाता है जिससे पूर्ण रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन क्रमबद्ध हो सके क्रमबद्ध विधान तो इसी अंश में होगा किंतु जैसा जिनके लिए पहले कहा गया सहृद उत्पन्न एवं ही आत्मप्रतिपत्ति रविद्या निवर्ते दी थी जो वास्तव में उत्तम अधिकारी है जिनके मन में अज्ञान संशय विपर्य ज्ञान नहीं अज्ञान का अर्थ अप्रतिभान सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता कुछ प्रतिभान नहीं होता यह ज्ञान है श्रवण के बाद भी अप्रदिभान रहना और फिर कभी संशय उत्पन्न होता है तत्काल भी संशय उत्पन्न होते हैं कालांतर में भी संशय उत्पन्न हो सकता है उसी प्रकार विपरीत ज्ञान भी हो जाना विपर्य हो जाना जो हित में कहा जा रहा है शास्त्र के द्वारा उसको आहित समझना और जैसा शब्द समझा रहा है उसी को अन्यथा समझ लेना विपर्य ज्ञान होता है जैसा प्ररोजन आदि को हुआ था विरोधन को हुआ था तो विरोधन विपर्य ज्ञान से ग्रस्त हो गए ऐसा कभी कभी विपर्य ज्ञान भी होता है तो अज्ञान संशय विपर्य ज्ञान लक्षण ये प्रतिबंध है इसको निवारण करने के लिए क्रमबद्ध विचार की आवश्यकता है वो यहां तत्वमत् आदि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया जब तत्वमत् आदि वाक्य के उदाहरण में देखेंगे तब भी आपको यही मालूम पड़ेगा कि तत्त्वमस्य वाक्य में अनेक बार उपदेश देकर के एक एक अंश में उत्पन्न संशय विपर्यादि ज्ञान को निवारित किया है ऐसी प्रक्रिया यहां अपनाई जाती है इसलिए निर्विशेष ब्रह्म में भी श्रवण मन निर्ध्यासन सार्थक होता है और आवृत्ति भी सार्थक हो जाती है ये सिद्धांति का पक्ष इसी की टीका है नीचे न्याय निर्णय टीका मिली ब्रह्मणों अपक्ष वाक्यस्य परोक्ष बोधित्व प्राण्य असदि चित्त विक्षेपादि प्रतिबंधे तस्य अपरोक्ष बोधत्वे इतर्थ ब्रह्मा अपरोक्ष है अर्थात ब्रह्म को साक्षात जानने के लिए कोई शब्द प्रत्यय इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि किसी की आवश्यकता नहीं ब्रह्मा अनुभव रूप है इसलिए साक्षात वेद्य होता है इसलिए अपरोक्ष कहा गया जहां परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करना होता है परोक्ष ज्ञान के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या माध्यम रहता है उसी को परोक्ष ज्ञान ही कहते हैं जो माध्यम रहित होता है निर्माध्यम ज्ञान होता है उसको अपरोक्ष कहा जाता है तो अपरोक्ष ज्ञान साक्षात अनुभव में होगा इसलिए कहा ब्राह्मणों अपरोक्षत्व वाक्य से परोक्ष बोधित्व जो जो वाक्य होता है वो परोक्ष बोध कराता है प्रामाण्य आयोग आदि अब वो परोक्ष बोध वाक्य अपरोक्ष ज्ञान में प्रामाण्य संबंध नहीं करेगा प्रामाण्य का आयोग हो जाएगा इसलिए असदि चित्त विक्षेप विक्षेपादि प्रतिबंधे यदि चित्त विक्षेप आदि का प्रतिबंध नहीं है चित्त विक्षेप आदि नहीं होता है चित्त विक्षेप चित्त विक्षे एकाग्रता नहीं रहना विक्षेप के मतलब चंचल रहना होता है तो मन यदि चंचल अवस्था में है कोई भी शब्द प्रत्यय ज्ञान यथार्थ नहीं होता है और वो स्थिर नहीं रहता तत्काल आएगा और उसके बाद चले जाएगा ऐसा होता है तो चित्त विक्षेप आदि प्रतिबंध है तो चित्त विक्षेप आदि को निवारण करने के लिए यथावत कर्म ध्यान उपासना ये सब करना होगा तस्य अपरोक्ष बौद्धित्व में भी त्यर्था का अभाव हो जाने पर उसका अवरोक्ष बोधित्व हो जाएगा तो यह चित्त विक्षेप आदि नहीं रहना चाहिए यह कहा भवेत आवृत्ति अनर्थक्य विद्या आगे ठीक आम द्विषय थी और सर्वान प्रति सभी के प्रति आवृत्ति अनर्थक्य हो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शास्त्र में आवृत्ति का उपदेश दिया इसीलिए इस जो इस प्रकार से तत्वमसी वाक्य को एक बार श्रवण श्रवण करके ब्रह्मात्मत्व को अनुभव नहीं कर सकता उसके लिए आवृत्ति की आवश्यकता है यह कहा टीका असंभावनादि प्रतिबंधे तन्निवृत्त्यर्थम आवृत्तिर अर्थवित्यर्थ ये संशय अज्ञान संशय विपर्यय और असंभावनादि प्रतिबंध भी होता है असंभावना विपरीत भावना ये असंभावना का अर्थ है कि कब वो है ही नहीं ऐसा हो नहीं सकता ऐसा लगना श्रवण के बाद में ऐसा लगता है ये तो सुन लिया ठीक है लेकिन ये सच नहीं है ये ऐसा हो नहीं सकता ऐसा जब लगेगा उसको असंभावना कहता हैं। इस प्रकार से तन निवृत्ति के लिए भी आवर्ती की आवश्यकता होती है युक्ति के द्वारा क्योंकि असंभावना युक्ति रहित होने की स्थिति में असंभावना होती है जो आपने सुना उसको समझने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है अनुभव नहीं है और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिला जैसे वैज्ञानिक कोई सिद्धांत को उपस्थित करने के उपरांत उसको परीक्षण करके उसमें रिसर्च करके उसके लिए जो आवश्यक आ, उसके सच्चाई जानने के लिए जो आवश्यक लक्षण है उसका स्वभाव है इत्यादि को पता लगाते और उसी से उस क्रिया को उत्पन्न पुनः उत्पन्न करा करके सिद्ध कर देते हैं जो ऐसा ये करने पर यह होता तो इस प्रकार के जो प्रत्यक्ष प्रमाण वो भी प्रत्यक्ष में आता प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निरीक्षण नहीं कर सकने के कारण असंभावना हो जाती है तो ये असंभावना दोष बहुत बड़ा प्रतिबंधक होता है कि कई बार ऐसे होते अनेक सालों तक श्रवण मरण करने के बाद भी असंभावना दोष की निवृत्ति नहीं होती हम इतना ही समझते हो सकता है अब शायद हो सकता है शायद नहीं भी हो सकता ऐसे भी दोष रह सकता है इसके लिए उसके निवृत्ति के लिए युक्ति की आवश्यकता है और युक्ति भी शास्त्र युक्ति चाहिए शास्त्र का अध्ययन के माध्यम से अथवा गुरुजनों के वचन के माध्यम से अनुभवी जो व्यक्ति है उनके संपर्क से आपको युक्तियां मिल जाएगी इसको इस प्रकार सोचना चाहिए ऐसा युक्ति मिल जाएगी और युक्ति से आप असंभावना दोष को निवारण कर सकते हैं इसलिए श्रवण और मनन आवश्यक है ये कहा ये श्रुति का लिंग प्रमाण इत्यादि के श्रुदि बहुत सारे श्रुति दे दिया आगे कहते हैं अनुभव अनुसारेणा परिहरती ये पूर्वादि ने पूछा पहले कहा था कि हमने ये कहा था एक बार यदि तत्वमसी वाक्य सुनने के बाद तत्वमसी वाक्य के द्वारा स्वम का अनुभवन नहीं हुआ स्वम अर्थम अनुभावित न शक् तत्वमसी वाक्य तत्वमसी वाक्य अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता उसमें उस स्थिति में उस क्या करना चाहिए आवृत्ति करने पर भी वो नहीं करेगा एक बार जो नहीं कर सकता उसको बार बार करने से कहां से होगा इसलिए वो भी नहीं होगा कहा तो पूर्वाधिक उत्तर में कहा ऐसे नहीं है कि ये बार बार करने के बाद में होता हुआ जैसा दिखाई दे रहा और हमारे जो मस्तिष्क है जो मस्तिष्क है, जो संरचना है और मस्तिष्क की जो क्रिया प्रणाली है वो भी ऐसे ही है कि आप जिसको बार बार आवृत्ति करते हैं उसमें उस प्रकार के विचार स्पष्ट हो जाते हैं स्थिर हो जाते हैं और उस कार्य संबंधी तरंगे उसमें प्रकट हो जाते हैं और उसको यदि सकारात्मक रूप से निरंतर करते रहे तो उसमें बहुत कुछ गुण प्राप्त होता है तो ऐसा वो स्थिर हो जाते ये प्रत्यक्ष देखा गया छोटे बच्चा जो कुछ नहीं जानता है उसको भी आप शब्द रटा सकते हैं श्लोक रटा सकते हैं मंत्र रटा सकते हैं बाद में वो करते करते आवृत्ति करते वो बाद में उसको ज्ञान हो जाता है इसलिए ये मस्तिष्क के संरचना के अनुसार ही हम ये मंत्रों की आवृत्ति करते हैं और उसमें एक स्वर लगता है स्वर लगने पर उसका भी फायदा होता है और बाद में जब उसके और बुद्धि विकसित हो जाएगी तब उसका मनन कर सके ये जो बालक है बालक अवस्था में इसी को किया जाता है कभी कभी बाद में भी इसी को ही करना पड़ता है क्योंकि बालक अवस्था में जो कार्य करते हैं वही बाद में नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं अब बाद में नया पढ़ने के लिए आया है तो उसको भी करना पड़ेगा बालक को आप दंड देकर के झुका देकर के समझा सकते हैं उसी प्रकार कभी कभी बड़ों को भी करना पड़ता है क्योंकि कार्य ऐसा है उसके बिना होगा ही नहीं तो उस कार्य में उसके लिए वो समझाना आवश्यक है बालक कोई कम समझता है और बड़ा होने पर ज्यादा समझता है फिर भी आवृत्ति के विषय में ऐसा नहीं आवृत्ति तो आपको दोनों में समान रूप से करना पड़ेगा तो जो आवृत्ति नहीं कर सकते उनके लिए कार्य संभव नहीं हो पाता ऐसा है इसलिए ये कहा कि ये जो आवृत्ति की बात है ये दृष्टि अनुभव बनना जो देखा गया है जाना गया है उसमें वो नहीं हो सकता कहने का क्या मतलब जो हो रहा है आपने अनुभव में आ रहा, तो पर नहीं हो सकता कहना नहीं चाहिए हो सकता है बार बार करने पर हो ही सकता है आवृत्ति नहीं किया तो नहीं हो रहा आवृत्ति करने से हो रहा तो आप क्या कहे उसके लिए कोई और युक्ति कोई तर्क देने की आवश्यकता है अब करो बार बार करो तो हो ही जाएगा एक बार करने से नहीं होगा कितने बार तो करना पड़ता है तो बार बार करना पड़ता है अभी जो ग्रंथ एक बार करने से पूरा ग्रहण नहीं होता है तो उसको फिर उपकार करना जैसा अभी ब्रह्मसूत्र है हमारा बताए कितने बार हो गया पहले अध्ययन करते समय तो पढ़ा ही है स्वामी जी से भी अध्ययन किया था और उसके बाद आचार्य जी से भी अध्ययन किया टीका सहित अध्ययन किया और उसके बाद हम स्वयं भी पढ़ा है और अभी तो पारायण तो कितने बार किया हो कम से कम 50 बार तो पारायण किया हो तो ये ऐसा करते रहने से कुछ फायदा तो होता है और हमें भी पता लग रहा है फायदा होता है हम भी पहले एक बार सोचे थे कैसा भी ये एक बार पढ़ने से हो जाए लेकिन एक बार पढ़ने से नहीं होता एक बार पढ़ने से सामान्य आइडिया आ जाता है फिर उसी को अलग अलग माध्यम से पहले आप भाष्य से पढ़ा और फिर टीका से पढ़े और कोई फिर और, और एक प्रकार से और एक टीका सरित किए तो ऐसे में वो स्पष्ट हो जाता है और निरंतर आप प्रतिदिन पारायण करेंगे तो उसका तो बहुत ही फायदा उसके बिना नहीं होता है वो करना चाहिए कम से कम आधा घंटा रोज आप पारायण करें कोई भी ग्रंथ का अभी भाषा पारायण तो हम करते ही तो उसको करने पर ये पुनरावृत्ति भी हो जाती है और उस विषय में मनन अपने आप होता है और जहां आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई है वो भी ध्यान में आता है कि इस विषय में यह हमारा अभी भी संशय है तो संशय का निवारण होता है ऐसे आप पारायण के द्वारा एक बार अध्ययन करने के बाद और स्पष्ट होता है लेकिन अध्ययन करने का जो प्रयोजन को निरंतर रखने के लिए वो प्रयोजन हमें प्राप्त हो सके इसके लिए पारायण का अभ्यास बहुत ही उत्तम है ऐसा करने पर बहुत हुआ क्योंकि आप जब से हम पारायण आरंभ किए तब से हमने ये अनुभव किया हम सबको बता दें और जिससे जितने किए हैं सभी ने अनुभव किया ये पारायण का अभ्यास करने पर होता है अब कई लोग बोलने पर भी नहीं करते क्योंकि एक ऐसा भी होता है ये जब सबके लिए है ना एक एक मन में एक समय उदित होना होता है और वो उदित होगा तो होगा और वो कई और रास्ते से अपने रास्ता ढूंढते नहीं होता यदि ऐसा होता तो यह अधिकरण इधर लाते नहीं ब्रह्मसूत्र जैसा ग्रंथ में इस प्रकार के छोटे विषय को लेकर के अधिकरण बनाने का अर्थ है कि इसकी आवश्यकता साधन में है इसके बिना नहीं हो सकता तो साधन के प्रसंग में इसको लाया नहीं तो कोई सामान्य जो अध्ययन करते हैं वो भी समझते हैं कि जब हमको नहीं आता है तो आवृत्ति करनी चाहिए ये कौन नहीं समझता स्कूल से लेकर छोटे बचपन से लेकर तो के हम तो आवृत्ति करके तो अभ्यास करके आए तो इस विषय में कोई बहुत बड़ी चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है जैसे हम प्रकरण बना करके अधिकरण बना के फिर उसमें पूर्व पक्ष इत्यादि ला के लंबी चर्चा ब्रह्मसूत्र जैसा ग्रंथ में कर रहे हैं इसका ये कारण है कि आवृत्ति के बिना नहीं होता इसको स्थापित करने के क्योंकि कभी कभी ऊपर ऊपर से ऐसे समझ सकते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म को लेकर का आवृत्ति आवश्यक नहीं है ये सोच सकते हैं और बहुत सारे वेदांत में बोलने वाले बोलते भी है एक बार करो फिर मनन करो फिर साक्षात करो ऐसे बोलते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं ऐसे कोई उत्तम अधिकारी है तो ठीक है उनके लिए कहीं भी आवृत्ति की आवश्यकता नहीं जहां उत्तमाधिकारी की बात है जहां तक उत्तम अधिकारी की बात है तो वो तो केवल इस विषय में नहीं कोई भी विषय में तो एक बार सुन लेता है स्मरण करता है तो उसका प्रयोजन उसको सिद्ध होता है अब जब नहीं है तो आवृत्ति करनी ही है इसके लिए अधिकरण बनाया इसलिए भाषिक पारायण के द्वारा और श्रवण के द्वारा भी किसी भी प्रकार से हो आप आवृत्ति करिए एक दो बार यदि पूरा प्रस्थान तरह आवृत्ति आपको हो जाते हैं मैंने अर्थ ज्ञान के सहित पारायण में आरंभ आरंभ में अर्थ में, में नहीं मालूम होता है कि जब आप व्याकरण पढ़ेंगे और उसका अर्थ सुनेंगे और स्वयं मनन करेंगे टीका आदि पढ़ के समझने योग्य हो जाएंगे तो अर्थ सहित मनन होने पर आपको पूरा प्रयोजन सिद्ध होगा उसमें कोई संशय नहीं श्रवण से जितना प्रयोजन होना है मनन से जो प्रयोजन होगा वहां तक आपको सिद्ध होगा बाकी तो अब उसमें अभ्यास करके उसमें निष्ठा बना करके अनुभव में लाना यह तो अलग विषय है लेकिन श्रवण मनन से जो होना है वो प्रयोजन तो सिद्ध होगा और उसके बाद ही आगे से कर सके इसीलिए वो अनुभव रूप तक इसको ले जाने वाला होता है ये कहा कथम आवृत्ते अर्थवत्व दृष्टम ये ना ना अनुपत्ति रिधि किस प्रकार से उसका अर्थ देखा गया तो अनुपबंधम नामा ये कहते हैं कि सागर सुदात एक बार सुनने के बाद वाक्यात मंद प्रतीतम वाक्यर्थम कि अल्प प्रतीत मन थोड़ा ही समझ में आया ऐसा वाक्यार्थ को आवृत्ता इंदहा बार बार आवृत्ति करने पर तदा आभास उस उसमें उस जो जो आभास जो, जो जो गलत लग रहा था या जिसको जिसके विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा था उसी का सम्यक प्रतिपादन सम्यक प्रतिपत्ति आगे जाकर के होती है ऐसा उसमें समझ में आता है वाक्या पदार्थधिपूर्वकवाद पदार्थ दुर्ज्ञानवाद आवृत्ति क्रमेण धीरिति हेतु धर्म अब दूसरा हेतु यह है कि ज्ञान कोई भी वाक्य का ज्ञान पदार्थ के पूर्व अनुरूप होता है यानी पदार्थ पदार्थ ज्ञान के बाद में वाक्यार्थ ज्ञान होता है तो पदार्थ धीपूर्वक अथवा पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होने से कि पदार्थ को जानना आवश्यक होता है और पदार्थ दुर्गेय होता है पद का और उसका अर्थ का ज्ञान विचार सरल नहीं है वो हो जाने पर फिर आवृत्तिक क्रम से उसमें निष्ठा बन जाएगी और वो निष्ठा बनने पर अनुभव में अप्रोक्ष अनुभव में आ जाए इसलिए इसके अलावा और कोई मार्ग इसमें नहीं है तथा तत्पद वाक्यार्थ मार्ग उसी विषय में तत्पद का अर्थ त्वपद का अर्थ जो शास्त्र में विचार किया उसको लेकर के कहा और अजम इत्यादि वाक्यार्थ अस्तूलादि वाक्यर्थ ये क्या करता है क्या क्या धर्मों को निवारण करता है इत्यादि का अस्तूलादि शब स्थल आदि द्रव्य धर्म द्रिव्य धर्म को निवारण करते हैं और आजादी शब्दों के द्वारा जन्मादि भाव विकार उसमें नहीं है इस प्रकार से उसका निवारण करते हैं तो जो विपरीत ज्ञान होने की संभावना है उसके सब निवारण होने के बाद में विपरीत ज्ञान का हेतु नहीं रहता तब वो स्पष्ट हो जाएगा ऐसा सत्य ज्ञान आदि वाक्य से अपुनरत्त अपु अर्थ मार्ग ये सत्य ज्ञानादि वाक्य सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म इसमें भी अपुनरुक्त पुनरुक्त अर्थ नहीं है क्योंकि ये जो आवृत्ति करते हैं एक एक विषय विशे को विशेष प्रतिपादन करने के लिए होता है तो विज्ञान आदि शब्द चैतन्य प्रकाशात्मकत्व उत्तम एष व्यावृत्त सर्वसंसार धर्म को अनुभवात्मको ब्रह्म संयक तत्पदार्थो वेदांत अभियुक्तान प्रसिद्ध तो व्यावृत्त सर्वसंसार धर्म जितने संसार धर्म है वो सभी से अलग है उसका स्वरूप इस प्रकार से सत्य ज्ञान आनंद इत्यादि वाक्य कहता है स्रउदे तत् तदर्थे विद्वद अनुभव अभी प्रमाण जो विद्वानों का अनुभव है श्रुदी के द्वारा प्राप्त उसमें विद्वानों का अनुभव का भी प्रमाण देते हैं येष इत्यादि से कहा। कहाष व्यावृत्त सर्व संसार धर्म को अनुभवात्मक ब्रह्म संजक ये विद्वानों का अनुभव में प्रमाण आने के कारण यह अनुभवात्मक ही है ब्रह्म संयक जिसको ब्रह्म कहा जाता है अनुभव में आता है तत्पदार्थम वाच्यम लक्ष्यम च प्रमाणम उक्त त्व पदार्थम अभी विभज्य तत्पदार्थ के विषय में चिंतन करने के बाद में तम पदार्थ का भी विभाजन करके यहां बदलाया है वाक्य में तथा त्व पदार्थों भी प्रत्यगात्मा त्व पदार्थ जो है प्रत्यगात्मा आत्म शब्द के द्वारा निर्देश निर्दिष्ट होने के कारण उसको प्रत्यगात्मा कहा ये तो है तो प्रत्यक्ष है सबसे अंदर है सबसे अंदर मतलब सबसे बाहर नहीं ऐसा नहीं है जिसका अनुभव सभी के अंदर में होता है सभी के मन किसके अंदर में होता है हाँ हा, ये पंचकोष आदि के अतीत जो विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष है और बुद्धि आदि संघात अभिमान अहंकार तक लेकर के उसी के भी अंदर स्वरूप दृष्टि से ज्ञान होगा इसलिए उसको प्रत्यक कहा सभी के अंदर है ऐसा कहा ठीक है अवधारितो योम विज्ञानमय प्राणेशु यह प्राणेन न प्राणी दि इत्यादि दिना विशेष उस विषय विशे को श्रुदियों ने विज्ञानमय योम यो विज्ञानमय प्राणेशु शब्द के द्वारा और यह प्राणेन न प्राणी दी इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा गया है जिसके द्वारा प्राण इंद्रिया सब कार्य करते हैं और जिसके लिए करते हैं जो उसका अनुभव करता है वही आत्मा है इस प्रकार सा वहां निश्चय किया गया त्व पदार्थ का विचार भी ऐसा किया स्यादा मेदो पदार्थ हो तथा भी कथब ठीक है यहां दोनों त्वम पद का तत्पद का अर्थ अपने प्रस्तुत किया है ये तो ठीक है उस अर्थ में रहेगा किंतु यहां आवृत्ति का क्या प्रयोजन आया उसके लिए कहा तत्र इस विषय में जिसके लिए अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबंध है उसके लिए तत्वमस इत्यादि वाक्यों की आवृत्ति की आवश्यकता है और जो हम वर्तमान समय में जी रहे हैं और वर्तमान समय के देशकाल परिस्थिति के अनुसार जी रहे हैं हमारे लिए तो किसी भी प्रकार देखा जाए तो आवृत्ति की आवश्यकता है और जैसा कर्म उपासना ध्यान आदि संबंध करके उसी के द्वारा ही आवृत्ति भी आवश्यक है ये सब कुछ करना पड़ेगा तब जाकर के कुछ न कुछ प्रकट हो सकता है नहीं तो कुछ भी प्रकट नहीं होगा अब जब श्वेदकेतु जैसे पितने ऋषि कुमार को भी इतने बड़े ऋषि कुमार थे उच्च तो, तो बाद में बहुत बड़े ऋषि बने मंत्र दृष्टा ऋषि तो उनके भी शिष्य हुए उपकौशल उनके शिष्य थे जैसे छानदन में मालूम होता तो उन्होंने भी इस प्रकार से बहुत प्रयत्न करके अध्ययन किया और अनेक बार उपदेश देने पर ही उनको ज्ञान हुआ ऐसा दिखता और उपकौशला आदि के विषय में भी ऐसे उन्होंने भी बहुत सेवा की गुरु की सेवा की और सेवा करने के बाद भी प्राप्त किए इंदिरा आदि कहीं भी देखें कि बहुत परिश्रम से दीर्घकाल सेवा आदि करके उस स्थिति में पहुंचने के बाद प्राप्त होता है ऐसा ही दिखता इसलिए उस जमाने में जब ऐसा था तो अब तो वर्तमान में तो ऐसा रहना ही होगा और भी करना होगा इस दृष्टि से बाशार ने यहां इसका विस्तार करते हुए आवृत्ति की आवश्यकता बताई आगे ठीक आगे यद तू मेयस अनांशत्वाद आवृत्ति अनर्थक्यमित पूर्वादी ने कहा ये जो आपके प्रमेय है ब्रह्मा वो अंश रहित है इसलिए उसमें आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है कहा तो यद्य प्रतिबत्तव्य आत्मा निरंश है निरंश होने पर भी उसमें आरोपित अंशत्व रहता है आरोपित तो शास्त्र के द्वारा भी कुछ आरोपित है और हमारे अज्ञान के कारण भी बहुत सारे आरोपित है ये इससे अंश बन जाता है आरोपित व्यावृत्ति अंश बाहुल्यात क्रमवत्व प्रतिपत्तिर अर्थवादित कर यही एक वाक्य में कहा ये जो आरोपित अंश की व्यावृत्ति के आरोपित अंश को निवारित करने के लिए आरोपित अंश को एक एक करके निकालने के लिए बहुत समय लगेगा और जितना अंश आरोपित है उतने अंश को निकालने में उतना समय लगेगा एक साथ नहीं निकले धीरे धीरे निकलेगा निकलने के बाद में वो आगे जाकर के सब जान होगा जो ठोस हो गया पहले के अभ्यास के कारण और गलत अभ्यास के कारण जो घन हो गया है कठिन हो गया है उसको निकालने में अधिक समय लगेगा और जो कमजोर कमजोर है वो जल्दी निकल जाएगा लेकिन जो आदत बनी हुई है बुरी आदत हो गई है और उसको निवारण करना बहुत कठिन होता तो ऐसे में समय कितना लगेगा कोई हिसाब नहीं तो जल्दी शुरू करने पर थोड़ा जल्दी हो सकता है क्योंकि क्या है कि वो जल्दी शुरू करने पर जो नया नई नई जो आदतें हैं वो कम आएगी और आपके जो है अभ्यास में कुछ पुष्टि मिल जा सकती है जल्दी हो सकता है अन्यथा तो ये अज्ञान संशय विपर्य ज्ञान इसको हटाना इतना आसान समय बहुत लगेगा इसीलिए यहां क्रमबद्ध अभ्यास की बात कही तो क्रमवत्व प्रतिपत्ते अर्थवदित्यर्थ इसी प्रकार क्रमबद्ध करने पर वो अर्थवान होता है क्योंकि आ, ये क्रम से जो विचार करते हैं उसमें अर्थ प्रतिपत्ति भी क्रम से हो जाती है इसलिए तत्वमसयादि वाक्याद अहम ब्रह्म यदि ज्ञाने सदी कथम क्रमापेक्षा इत्याशंका कहते ये तत्वमसी वाक्य एक बार बोलने से ही हमें अर्थ का ज्ञान हो रहा है अहम ब्रह्मास्म ये सज्ञान हो रहा है तब तो वाक्यार्थ किया क्रम की आवश्यकता क्या कहते हैं वो तो जो तत्त्व पूर्व रूप में वा आत्म प्रतिबद्ध है ये हम जो क्रम की बात करते हैं ये वेदांत में क्रम की आवश्यकता पर भी जैसा हमने पहले भी आपको सूचित किया कि ये क्रम को लेकर के भी चर्चा होती है कि वेदांत में कोई क्रम होता है कि नहीं होता कई लोग तो कोई भी ग्रंथ को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ऐसा करते हैं वेदांत में तो सभी ग्रंथ में सब कुछ है इत्यादि बोलते हैं उनको क्या है एक तो सम्प्रदाय विधि का ज्ञान नहीं है सम्प्रदाय में किस प्रकार इसका ज्ञान दिलाया जाता है इसका ज्ञान नहीं होता वो सभी ग्रंथ वेदांत के ही होते हैं और वेदांत के ग्रंथों में ये प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम ष्ठ सप्तम ऐसा करके कोई नंबर भी दिया नहीं आजकल सब नंबर के हिसाब से चलता है तो आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो प्रथम ग्रंथ है द्वितीय ग्रंथ है ऐसा आपको ही मालूम नहीं होगा तो आप सोचेंगे ये तो इसमें सब कुछ आ गया तो ऐसा सोच करके वो गलत उसको समझते हैं जो जिस कोटि का ग्रंथ जब पढ़ना चाहिए उस समय उस कोटि का ग्रंथ को पढ़ेंगे तब आपको शब्दार्थ ज्ञान यथार्थ होगा अब जैसे आप जो है दसवीं पास किया ही नहीं आप पी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कुछ को समझ में आएगा शब्द ज्ञान होगा लेकिन उससे अर्थज्ञान नहीं होगा जो रिसर्च का ग्रंथ है रिसर्च जो करते हैं उसी को समझ में आता है अब वो रिसर्च पेपर्स जो निकालते हैं वो आप पढ़ के देखो आपको कुछ समझ में नहीं आया वो क्या क्या उसमें फॉर्मूलास लिखते हैं नंबर लिखते हैं वो उनको ही आता है अब वो क्या समझेगा कुछ होगा नहीं उससे उसी प्रकार कहीं से भी कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़ लिया तो होता नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कई लोग आकर के पहले से ही बड़े ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं ऐसा हो जाता है वो सुन करके आते हैं ऐसे में होता है वेदांत में पक्का क्रम है कोई भी ग्रंथ में अब न्याय ग्रंथ होगा उसमें भी क्रम है व्याकरण में भी क्रम है कहां क्रम नहीं है क्रम नहीं है ऐसा कहीं भी नहीं सब में क्रम है तो क्रम के बिना नहीं होता है और जिनको क्रम का ज्ञान नहीं है वो ऐसा कहते हैं क्योंकि क्रम से उन्होंने अध्ययन किया नहीं वो सोचता है कहीं से भी पढ़ेंगे कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा सीधा मांडू के का पढ़ते हैं और बोलता है हमें बहुत अच्छा लगता है वो बहुत पढ़ता क्या समझा क्या अच्छा लगा पता नहीं लेकिन बोलते ऐसा तो वो फिर दूसरे को रिकमेंड करते आप मांडू के का पढ़ो तो वेदांत का हो जाएगा क्योंकि कहीं कहा है मांडू मा, मात्र पढ़ने पर भी किसी को ज्ञान होता है मांडुक्य मेवा अलम विमुक्ना विमुक्त ऐसा कहा मुक्त क्यों बनिषद क्यों मांडुक्य एक पर्याप्त है मुख को मुक्ति कराने की वो बिल्कुल सही है लेकिन वो समझने लायक पहले आप हो जाए तब तो उसी से हो जाएगा नहीं तो दशोपनिषद देगा दशोपनिषद सब क्रम से करना पड़ेगा इसलिए ये पक्का मान लीजिए कि इसमें क्रम है क्योंकि वाक्यर्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान पूर्वक होने के कारण ही क्रम को रखा गया है ये कहा क्रमेण जादम पूर्व ज्ञानम आत्मसाक्षात्कारात् पूर्व कालमेवा तदो असंभावनादि निराश सहित वाक्योत्था तत्व साक्षात्कार नास्तियव आवृत्ति अपेक्षा इथ ये क्रम से क्रम से उत्पन्न जो पूर्वज्ञान है पूर्वज्ञान आत्मसाक्षात्कार पूर्व काल में वे क्रमपूर्वक जो ज्ञान है यह आत्मसाक्षात्कार के पूर्व काल में होता है और आत्मसाक्षात्कार में कोई क्रम नहीं है यह उस दिन भी मैंने कहा था यह दोनों वाक्य को मिलाना नहीं आत्म साक्षात्कार में कोई क्रम नहीं ये तो हम पक्का बोलते हैं आत्म साक्षात्कार में न कोई आगे है न कोई पीछे है न कोई ऊपर है कोई नीचे है आत्म साक्षात्कार में कुछ भी नहीं और आत्म साक्षात्कार जिसको होता है उसमें कोई किसी प्रकार का अधिकारी भेद भी नहीं वो एक ही अधिकारी होता है जो आत्मसाक्षात्कार हो गया तो वो ज्ञानी है और उसमें लिंग भेद स्त्री पुरुषादि भेद नहीं और अवस्था भेद बाल्या... बाल्यादि अवस्था भेद हो कोई बालक हो या हुआ युवा हो तो उसको आत्मज्ञान नहीं होगा बालक होगा तो नहीं होगा वृद्ध कोई होगा या वृद्ध को नहीं होगा बालक कोई होगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते आत्म साक्षात्कार में जाति पाति का भी कुछ नहीं देश काल का नहीं है और अवस्था का नहीं है फिर पूर्वा पर आप पहले क्या अध्ययन करके आया कि कि किसके अध्ययन किया कहां किया वो भी नहीं है वो तो क्या खाया पिया उसका भी नहीं है कुछ भी आत्म साक्षात्कार में नहीं है वो तो समान है किंतु उसको इधर नहीं लाना ये क्या करते हैं उसको साधन में लाते फिर फंस जाते वो वही सारा वेदांत अब अभी ये दोनों का स्पष्ट ज्ञान जिसको नहीं है वो ये ग्रंथ भी पढ़ेंगे ऐसा भी किसी ने बताया उसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वहां तो होगा यहां भी होगा इसके बीच में एक है कि उसको इधर नहीं ला सकते इधर इधर से उधर नहीं जा सकते वो आत्मसाक्षात्कार के स्वरूप के संबंध में कह रहा है। वो आत्मसाक्षात्कार स्वरूप तो वैसा ही है। उसका कोई निराकरण नहीं कर लेकिन वो होने के लिए उसके पीछे जो साधन है उसमें क्रम है उसमें सब है काल संबंध अवस्था संबंधी आपके अधिकारित्व का बहुत महत्व है अभी पहले विचार किया अधिकारिक कैसा उस प्रकार के अधिकारी हो इस प्रकार के मैंने साधन हो और क्रमबद्ध हो दीर्घकाल जो करना वो दीर्घकाल हो या अल्पकाल के लिए जो कहा वो अल्पकाल हो सभी कुछ वहां मैंने रखते हैं, सभी की आवश्यकता इसलिए पूर्वकालीन होता है ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्व ज्ञान आत्म साक्षात्कारात् पूर्वकाल में तदो असंभावनादि निराश सहित और उसके बाद असंभावनाश सहित वाक्य उत्था तत्व तो तो साक्षात्कार होता है और तत्व साक्षात्कार होने के बाद नास्ति आवृत्तिया व्यक्ति फिर तत्व साक्षात्कार की आवृत्ति आवश्यक है अहम हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्मास्मी बोलते रहने की आवश्यकता नहीं ये ऐसे बोलते रहने से फिर कोई उसमें प्रयोजन होगा नहीं वो आवृत्ति उसके नहीं करना वो तो अनुभव वाक्य है अहम ब्रह्मास्म अहम ब्रह्मास्त्र आप चिंतन करने के लिए एक प्रक्रिया रूप में प्रयोग कर सकते लेकिन अनुभव रूप में हम ब्रह्मास में जो वाक्य है उसका पुनः पुनः अनुभव नहीं मानते होगा एक ही बार अनुभव मानते अनुभव हो गया तो बुरा हो गया वो बार बार उसका अनुभव करने की आवश्यकता नहीं एक बार हो गया बस वो, वो पूरा समझ में आ गया ऐसा होता है इसलिए अनुभव संबंधी कोई भी ज्ञान होता है वो एक बार में हो जाता हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं हुआ ऐसा होता ये निरपेक्ष है और ये सावयव भी नहीं है इसलिए मंद मध्यमों प्रति साक्षात्कार पूर्वम श्रवणादि आवृत्ति अर्थवत्व मुक्तम यह भी पहले कहा मंद मध्यम जो अधिकारी है उनके लिए साक्षात्कार के पूर्व में श्रवणादि की आवृत्ति करनी चाहिए इदानी उत्तमम प्रति आवृत्ति अनर्थक्यम विरोध और उत्तम अधिकारी के प्रति आवृत्ति की आवश्यकता भी नहीं तो यह अधिकारी में निश्चय करना है और यह अधिकारी का निश्चय आप स्वयं भी कर सकते हैं अपने ऊपर विचार करके इन इनकी आपकी स्थिति क्या है आप स्वयं जान सकते हैं नहीं तो आ, जो भी विज्ञ है आप्त है श्रेष्ठ है उनके पास जाकर के पूछ सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति है मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है तो मेरी क्या स्थिति है ऐसा पूछ सकते हैं तो वो भी आपको समझा देंगे ठीक है मैं आगे उत्पन्ने ज्ञाने तदा आवृत्ति अनर्थक्यम तदा अंगी गुरु ज्ञान उत्पन्न होने पर आप आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है इसको एक बार पुष्ट करते हुए आगे भाषण में कहा सत्यम एवं युजेता यदि कस्यचिद एवं प्रतिपत्ति भवित पूर्ववादि कहते हैं कि आपने कहा कि जिनको एक बार सुनने से सकृत उत्पन्न ज्ञान से ही आवृत्ति हो नहीं साक्षात्कार हो जाता है उनको आवृत्ति की भी आवश्यकता अभी नहीं कोई क्रम की भी आवश्यकता कोई क्रम नहीं अक्रम में होता है वो तब वो कहता है कि यदि यदि ऐसा होता तो ठीक था सत्य में एवं विज्ञे था ऐसे में ये ठीक होता यदि किसी को ऐसा अनुभव होता किसी को ऐसा अनुभव होता तो ऐसा हो जाता लेकिन किसी को ऐसा अनुभव होता नहीं तो कस्यजित एवं प्रतिपत्ति न भवे ऐसा होता ही नहीं, नहीं हो रहा कारण क्या है तो कहते हैं बलवधि ही आत्मनो दुखित्व आदि प्रतिपत्ति जैसा अभी हमने कहा ये आत्मा को दुखी मानना परिच्छिन्न मानना और देश काल अवस्था आदि को लेकर के शरीर आदि संघात को लेकर के अभिमान करना ये जो अभ्यास का तादात में संबंध है ये तो अत्यंत कठिन है ये एक बार सुनने से कितना भी हो ये तो वो नहीं पाएगा कहते हो बलवती ही आत्मनो दुखित्वादि आदि प्रतिपत्ति दुखित्व आदि प्रतिपत्ति जो है बहुत बलवान होती आत्मा को दुखी मानना सुखी मानना इत्यादि जो भी है तो बहुत बलवान होता है उसको एक बार सुनने से होता है ये कैसे विश्वास इसका मतलब बिल्कुल तैयार एक बार ऐसे सुनने से होता ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा वो एक देश शंका कर रहे आपने यह कहा यह प्रामाणिक तव होता तो ऐसा कोई दिखाई पड़ता है हमारा हमको ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता एक बार सुनने से किसी को हो गया वो क्यों आता है न दुखित्व आदि अभाव हम कश्चित प्रतिबद्धता दि इसीलिए हम ये कहें कि दुखित्व अभाव को कोई प्राप्त करता ही नहीं आत्मा का स्वरूप रूप से इस प्रकार के जो अनुभव है वो तो किसी को ऐसा होता नहीं क्योंकि ये दुखित्ववादी प्रतिपत्ति बहुत कठिन है कितना भी सुनो कितना भी करो तब भी नहीं हो रहा है तो फिर एक बार सुनने से होता है ऐसा करना कहना भी मुश्किल है तो नहीं दुखित्वाद अभाव कोई भी प्राप्त नहीं करता है ऐसा सोचना ही ठीक है तो इसलिए अनेक बार करते रहे साधन करते रहे कम से कम शांति है तो हो जाएगा एक बार की बात तो होती नहीं है ऐसे करके यहाँ करते कभी सामान्य व्यवहार में भी किसी को कोई एक बार समझाता है तो वो मानता है तो बहुत अच्छा यह उत्तम होता है मतलब सैकड़ों में भी एक नहीं मिलता है हजारों में एक मिलता है जो एक बार बोलने से सुनता है मानता है करता है उसका फल प्राप्त करता है अब बाकी व्यवहार में भी जब ऐसा है तो बाघ इसके विषय में कैसे कह सकते हैं कि आप एक बार हो गया तो दुखित्व तो आदि सारे निवृत्त हो जाएगा ऐसे कोई आश्चर्य अद्भुत होगा तो तब तो होगा लेकिन सामान्य में होगा नहीं इसीलिए इसके विषय में कहना नहीं चाहिए अब एक, एक बार करने से होता ही नहीं ऐसा ये बीच में कोई साधक ने पूछा उनको तो उसका उत्तर में कहते ना ऐसी बात नहीं है ऐसा मत कहिए कि एक बार करने से नहीं होता है। होता है देहादि अभिमान मत दुखित्वादि अभिमान मिथ्या अभिमान तो कारण क्या ये आपका जो समझ है ना दुखित्व आदि को आपने वास्तविक मान रखा जो वास्तविक माना है उसको अवास्तविक करने में बहुत टाइम लगता है किंतु दुखित्व आदि वास्तव में वास्तविक नहीं है यह अवास्तविक है वास्तविक जैसे दिखो जैसा कोई काला व्यक्ति है उसको गोरा व्यक्ति बनाने में बहुत मुश्किल होता है क्यों उसका काला पिन वास्तविक है वो बहुत कुछ करना पड़ता है फिर कुछ कभी कभी जो है कुछ परिवर्तन करके हो सकता है आजकल तो ये सब होता है ट्रीटमेंट सबर होते हैं हार्मोन चेंज करते हैं और स्किन का हार्मोन चेंज करके काला व्यक्ति को सफेद बनाया जाता तो है कुछ भी करते सफेद को काला भी बना देते तो वो तो होता है लेकिन बड़ा परिश्रम है क्यों वो वास्तविक हो रखा है फिर उसके बाद उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है और ये क्या है कि ये देहाध्या अभिमान वास्तविक मान के आपने बैठा हुआ ये मान्यता ये देहाभिमान कोई काले गोरे वस्तु के समान ऐसा नहीं बना हुआ यह अभिमान के कारण बना हुआ वान वान। एक मिथ्या अभिमान के कारण बना हुआ और मिथ्या अभिमान को हटाना संभव है इसको कोई साफ करके साबुन से साफ करके रगड़ करके निकालना जैसा नहीं है इसीलिए एक बार भी खो सकता ऐसा बोलना चाहता हूं इसीलिए देहादि दे अभिमान के समान दुखित्व आदि अभिमान से किसी को देहादि दे अभिमान में अन्य का अन्य बोध हो गया मिथ्या बोध हो गया रजू सर को के जैसा कुछ और का और मान लिया आदि आदि होने के समान ही दुखित्व आदि अभिमान भी मिथ्या अभिमान है वास्तव में वो दुखी नहीं है वो बार बार सोच करके दुखी बना रखा है हाँ, इसलिए वो बदल सकता है ऐसा यदि वास्तविक दुखी ही होता है ना फिर यह आत्मोपदेश का कोई अर्थ नहीं होता वास्तविक दुखी है वो उसको कैसे बदले नहीं होता जो वास्तविक दुखी नहीं है वो दुखित्व तो आप आत्मा में मान के बैठा है और उसको फिर कुछ चिंतन के द्वारा विचार के द्वारा और उसके मिथ्याभिमान को धीरे धीरे हटा करके कुछ किया जा सकता तो एक का दूसरे करने का दो क्रम है एक तो वास्तविक जो एक दूसरा जैसा बनाना है जैसा काले को गोरा बनाना है यह एक तो अलग काम है वो क्रिया के द्वारा हो। किंतु जो आपने को गलत मान रखा उसको कुछ और प्रकार से मनवाना है ये मानसिक क्रिया तो मानसिक क्रिया में ऐसा हो सकता है यदि उसका मन अच्छा काम करता हो स्वस्थ मन हो और फिर विचार करके उसको बदला जा सकता है लेकिन जिसका मन पागल हो रखा है मतलब स्वस्थ मन नहीं है ग्रहण नहीं करता आगे पीछे का विचार नहीं करता वो कुछ नशे में जो है पागल हो रखा है ऐसे में फिर वो तो नहीं करेगा स्वस्थ मन होना चाहिए यानी पूर्वापर विचार करके जैसा मनुष्य का स्वभाव जो विचार है उसके अनुसार उसको मान करके होना चाहिए अब वो पागलपन को भी आज सत्य मान लिया तो मिथ्याभिमान को सत्य मान लिया अब पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा सिद्ध करा कराना पड़ेगा कि यह मिथ्या अभिमान है कि सत्य अभिमान नहीं है तो जो पागल है उसको बताना पड़ेगा तुम पागल हो तुम्हारा विचार सही नहीं चल रहा है इसको पहले मनवाना पड़ेगा उसके बाद में उसके पागलपन को धीरे धीरे विचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन जो मानता ही नहीं है यह मिथ्या अभिमान है ऐसा मानता ही नहीं गलत हो गया ऐसा जानता ही नहीं मानता नहीं तो फिर उसको नहीं हटा सके उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा तो स्वस्थ मन हो वो विचार के अधीन हो और मोक्ष चाहता हो स्वस्थ मन का अर्थ अभी मोक्ष चाहता है हो। वो विचार किया ये लोग बड़े लोग दुखों के बारे में विचार करने के बाद में वो मोक्ष चाहता है ऐसी स्थिति में आ गया इसी को हम स्वस्थ मन कहेंगे तो अभी वो स्थिति में आ गया तो मिथ्या अभिमान को हटाने को तैयार है अब दूसरा तो तैयार ही नहीं वो उसी में रहता है कि वो सत्य ही मानता है दुखी में होता ही रहता हूं मैं दुखित्व के बिना नहीं रह सकता हूं और मैं यहां जब तक रहूंगा मैं दुखी होता रहूंगा ऐसा जो पकड़ के बैठा हुआ है उनको क्या समझाएंगे उनको मिथ्याभिमान बोलो तो कोई नहीं वो बोलता है मेरा दुखित्व से काम चलता है ठीक है मेरा काम चल रहा है ऐसा बोलता है और उसको क्या करेंगे फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है ये कई स्तर के होते हैं मन तो जो दुखित्व मान करके बोलता है नहीं मुझे दुखित्व से बाहर आना ही है मैं छोड़ने को तैयार हूं आप जो भी करेंगे जो भी शास्त्र बोलेगा मैं उसको करने को तैयार हूं मुझे इससे बाहर आना ही है तो वो अच्छा हो गया ना तो आधा तो काम कर दिया उसने और उसके बाद में फिर मिथ्या अभिमान थोड़ा रह गया उसको हटा दी इसलिए ऐसा मत कहिए कि उपदेश के द्वारा ये दुखित्व आदि अभिमान निवृत्त नहीं होगा ऐसा भी मत कहिए इतना जो है ये आ, असंभव नहीं हो सकता इसलिए मित्तित्व तो अभि, मिथ्यात्व तो अभिमान होने के कारण मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होता होती है जैसे प्रत्यक्षम ही देहे छिद्य माने दह्य माने वा अहम छिद्य दहिये जब मिथ्या अभिमान उदिष्टा जैसा प्रत्यक्ष देखा गया कि देह में कोई छिद्र आ गया देह में कोई चोट आ गया तो मैं ही मैं मुझ में चोट आ गया और मेरा शरीर जल गया इत्यादि अहम छिद्य दहे इत्यादि अभिमान देखा गया ये मिथ्याभिमान है ये देखा गया उसकी निवृत्ति होती है तदा ही बाह्य तरेश्वी पुत्र मित्रादिशु संतप्य मानशु अहमेव संतप्य इत्या अध्यारोप अध्यारोप दृष्टा इसी प्रकार अध्यास देखा गया है कि बाह्यतर जो बाहर है बहुत बाहर है अलग है बिल्कुल ऐसे पुत्र मित्र में भी वो पुत्र मित्र के संतप्य मान होने पर स्वयं को ही संतप्य मान करके ये स्वयं ही मैं संताप में आ गया हूं पुत्र को दुख हो गया तो अपना दुख मानता है मित्र को दुख हो गया तो अपना दुख मानता है ऐसे मान करके उसी को भी अपने में आरोपित करता जब आप बाहर से भी लाकर के आप अपने में करते हैं तो उसका अर्थ है कि वो बाहर है ऐसा जान करके भी ऐसा व्यवहार मिथ्या ज्ञान के कारण होता है यह ध्यास है तथा दुखित्व आदि अभिमान इसी प्रकार दुखित्व अभिमान भी इसी प्रकार है वास्तव में आत्मा दुख स्वरूप नहीं है सुषुप्ति आदि में मालूम होता है कि आत्मा दुखद स्वरूप नहीं है किंतु दुखित्वादि जागृता अधिकार है देहादिवदेव चैतन्या बहिरोपलभ्यमत्वात दुखित्वादीनाम सुषुप्त आदिशु अनुवृत्ति यही तर्क दे रहे कि देहादि के समान ही ये चैतन्य के बाहर ही ये दुखित्वादि प्राप्त होते जैसा देहादि अभिमान है देहादि को हम शरीर मन के द्वारा चिंतन करने पर देहादि आत्मा से भिन्न दिखते हैं पंचकोश आदि में जैसा कहा गया है कि कोष बाहर बाहर के तो देहादि के समान ही चैतन्य बहिर्पलभ्य मानत्व बाहर उपलब्ध होता है चैतन्य है बाहर उपलब्ध होता है चैतन्य से बाहर उपलब्ध होता है चैतन्यत बही चैतन्य नहीं है चैतन्य तो आत्मा है, आत्मा में नहीं आत्मा से बाहर उपलब्ध होता है और उसमें जो वृद्धि ह्रास आदि विक्रियाएं होती है सारे विक्रियाओं को भी आप जानते हैं षट विकार होता है उसी को भी आप जानते हैं उसके निवारण के लिए प्रयत्न करते हैं तो जो षट विकारत्व को निवारण करने के लिए प्रयत्न करते हैं वो ष विकार नहीं हो सकते और षड विकारी नहीं हो सकते उससे भिन्न होगा वो भिन्न होता हुआ उसका निवारण का प्रयत्न करता है और उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है आदि में अनंवृत्ति सुषुप्ति आदि में दुखित्व है ही नहीं यदि स्वरूप में होता तो वहां भी दिखना चाहिए चैतन्य से तो सुषुप्त भी अनुवृत्ति माँ चैतन्य तो सुषुप्ति में भी अनुवृत्त होता अनुवृत्त नहीं है तो अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के तर्क से ये सुषुप्ति आदि में जो अनुवृत्त है वो सत्य है और सुषुप्ति आदि में अनुवृत्त नहीं है वो मिथ्या सुषुप्ति समाधि मोक्ष तीन अवस्था में जो अनिवृत्त नहीं है वो स्वरूप है और इसमें जो अनवृत्त सुझुक्ति आदि तीनों अवस्था में अनुवृत्त होगा वो सत्य होगा और जो अनवृत्त नहीं होगा वो मिथ्या होगा वो तत्काल में आया अब चैतन्य की अनुवृत्ति तो ये इन सभी अवस्थाओं में एक प्रकार से देखा है यदि तन्न पश्यती पश्यन वही तन्न पश्यती न दृष्टे दृष्टे दृष्टोर विपरीपो विद्य ऐसा कहा हुआ? कि चैतन्य वहां है इसका क्या प्रमाण है कि चैतन्य के अनुवृत्ति वहां रहते हुए ही वहां देखता हुआ नहीं देखता यानी जानता है अपने स्वरूप को जानता है लेकिन विषयों को नहीं जानता विषय वहां नहीं है इसलिए नहीं जानता इसी प्रकार सभी क्रियाओं को देखना चाहिए तस्मा सर्व दुख विनिर्मुक्त एक चैतन्य आत्म को अहमितेश आत्मानुभव यह आत्मानुभव अवश्य होगा सर्व दुख विनिवृत्त सारे दुःख वृत्तियों से रहित और एक चैतन्यात्मक केवल चैतन्यात्मक केवल चैतन्य मात्र है उससे ऐसा अहम कोई मैं हूं ये अनुभव सबको होगा ऐसा इसमें यह अनुभव हो, नहीं होगा करके के असंभावना नहीं करिए यह अनुभव होता है ये साधन के अनुकूल आप चिंतन करते जाइए तो आपको ये अनुभव होगा नत्मा अनुभव दा, किंचित अन्य कृत्यम अवशिष्य क्योंकि इस प्रकार के आत्मा का अनुभव करने वाले जो ज्ञानी हैं उनको तो और कोई कर्तव्य नहीं कहा वो कृतकृत्य हो जाते हैं तथा श्रुति ही तब श्रुति कहती है वहां उनको दुखित्व आदि कुछ भी नहीं होता है वो स्वयं ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं म प्रजया करो यत्मा यं लोक हम ये प्रजा से क्या करेंगे यानी प्रजा आदि जो साधन है कर्म के साधन है इन कर्म के साधनों से क्या कहेंगे किम प्रजया कि प्रजा एक कहने पर अन्य कोई साधना भी हमको वो साधन की आवश्यकता निक्रद्य हो गया अब इन साधनों से जो प्राप्त करने योग्य जितने भी है वो सब प्राप्त हो गया ऐसा दिखता है और कोई प्राप्त करने की इच्छा है नहीं क्यों ये शाम नो एम आत्मा एयम लोक ये हमारी आत्मा भी नहीं है और इसके इससे के द्वारा कोई भोग सुख लोग आदि कुछ भी नहीं है ये आत्मलोक के साथ इनका संबंध नहीं तो नायम लोक आत्मा अयम लोक मन आत्मलोक ये आत्मलोक नहीं है आत्मलोक मन आत्मा को ही लोग कहते हैं आत्मलोक है अनुभव इसी को आत्मलोक संबंध में कहा गया है आगे अधिकरण में इसके विषय में विचार आएगा आत्मविता कर्तव्य अभाव दर्शे इसमें आत्मवेता को कोई कर्तव्य नहीं है ऐसा दिखाता यस्तु आत्मरतिरव आत्मतृप्त मानव आत्मन्य संतुष्ट तय कार्य न विद्य ऐसा स्मृति भी है भगवदगीता में भी कहा यस्तु आत्मरति आत्मन्य रतिर सह आत्मरति स्वयं में ही रमण करता जो रमण करने की बात आप पूछेंगे तो जो रमण है वो स्वयं ही रमण है आत्मा ही रमण है आत्म रूप में रमण है और आत्म तृप्त ये विषयों से तृप्ति होती है जैसे भोगादि विषय प्राप्त होते हैं तत्त तृप्तियां होती रहती है अब ऐसे तृप्त ये नहीं है ये तो आत्मा से ही तृप्त है आत्मा को प्राप्त करके तृप्त है ऐसा नहीं है तो अपराप्त में अतृप्त था ऐसा नहीं स्वरूप में जानने के बाद में वो स्वयं को नित्य तृप्त ऐसा जानता है वो जानता है कि पहले कभी भी हमारे भाव में अतृप्ति नहीं रही आत्मा से कभी बाहर गया ही नहीं तो और क्या होना था तो आत्मा है स्वरूप में ही था इसलिए आत्मनिव तृप्ति ही आत्मा में ही तृप्ति है जैसे उसको जिसका हो गया तो यहां आत्मा में भी तृप्त होने से आत्मसंबंधी शब्द का उच्चारण की आवश्यकता नहीं आत्मसंबंधी कोई भी भाव विचार कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आत्मा का निरंतर विचार करते रहे तो तृप्त होता है तो वो थक जाए। क्यों अब निरंतर आत्मा का कुछ भी विचार आप निरंतर करेंगे थकना तो है थक जाए तो मन थक जाएगा मन सो जाएगा तो फिर ऐसे चले जाएगा इसलिए वो निरंतर विचार करके तृप्त नहीं है वो अनुभव में तृप्त इसी प्रकार शब्द के उच्चारण के द्वारा हम ब्रह्माष्टमी आदि आवृत्ति करके तृप्त है ऐसा भी नहीं आवृत्ति उसके पहले स्थिति में उसको आवृत्ति की भी आवश्यकता नहीं तो वो ऐसा स्वरूप को प्राप्त करके तृप्त होता है जैसे भोजन प्राप्त करने के बाद तृप्ति का अनुभव होता है पुनः भोजन की भोजन का विचार नहीं करता है तो वो तृप्ति जैसे वैसा होता है वो तत्काल होता है लेकिन ये निरंतर होता है उसका कारण बताया आत्मन्यव संतुष्टा आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा आत्मा के संतुष्ट रहने के कारण इसको और कोई कार्य नहीं होता और कुछ करने की इच्छा नहीं होती यसे तो नैशो अनुभव जायते ये जिस ये ऐसे व्यक्ति जिनको इस प्रकार के अनुभव द्राक इवजाए द्राक मन झड़ दी शीघ्र नहीं होता जल्दी नहीं हो पाता ऐसे अनुभव जिनको नहीं होता है तम प्रति अनुभव आता है एवं आवृत्ति अभिवगमा देखिए कितना स्पष्ट करके भाषाकार ने बोला उनको तो अनुभव करने के लिए आवृत्ति की आवश्यकता है आवृत्ति करना ही पड़ेगा नहीं करने से नहीं ये द्राप जल्दी जिसको अनुभव हो गया ना उसके लिए ठीक है वो करने के बाद में कोई प्रयोग करता है नहीं कुछ भी कर्तव्य उसको मानता नहीं लेकिन जिसको ऐसा नहीं हुआ है उसके प्रति आवृत्ति अनुभव के लिए निरंतर करना ही पड़ेगा और कोई उसका उपाय नहीं ये तथा भी इस विषय में भी न तत्वमसी वाक्यर्थाद प्रत्ययावृत्तो प्रवर्तित प्रत्यवय आवृत्त प्रवर्तित तो उसमें भी क्या है जब वो आवृत्ति करेगा ना वो आवृत्ति करते समय तत्त्वमसी वाक्यर्थ से प्रचाव्य आवृत्तो प्रवृत्त मन को तत्वस्यादि वाक्यर्थ से बाहर लाकर के आवृत्ति में प्रवृत्त नहीं होता है वो उसी में ही प्रवृत्त होता है अथवा आवृत्ति तत्वसी वाक्य आदि का अर्थ को नष्ट करता है ऐसा भी नहीं पूर्ववादी ने यह भी शंका किया था ना वो आवृत्ति करने का कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि एक बार नहीं हुआ तो बार बार नहीं होगा तो ये तत्वमस्यादि वाक्य के अंतर्गत रक्कर के ये किया जाता है कुछ लोग कहते हैं कि वेदांत का जो अध्ययन करते हैं उनको बिल्कुल कर्म नहीं करना चाहिए उपासना नहीं करना चाहिए नहीं करनी चाहिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए कोई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वेदांत से बाहर हो जाए ऐसा कहते हैं ऐसा बहुत प्रचार दुष्प्रचार इसका होता है ये पता ही नहीं है। ये कहा क्या कहा करना है मालूम नहीं होता वो बोलते ये सब द्वैद में है हम तो अद्वैत की बात करते और बहुत सारे हमने ऐसे हमेशा लोग पूछते रहते हैं, वो सारे बहुत सारे लोग ग्रस्तों में भी आजकल पूछते हैं क्योंकि वो इधर उधर से आजकल जो है ना ऑनलाइन यूट्यूब ये सब बहुत है और कहीं कहीं से कोई कोई महात्मा का किसी का किसी का सुन लेते हैं, सुनने के बाद में वो ये सोच लेते हैं कि अभी ये जो हम कर रहे थे अभी तक जो साधन में सिद्धि इसलिए नहीं हुआ तो हम सब द्वैध में कर रहे थे द्वैध को समाप्त करके अभी अद्वैत में करना चाहिए अद्वैत में करने के लिए सब बंद कर देना चाहिए ऐसे करके वो बंद कर देते बंद करके फिर ये ये करने लगते कहीं से सुन लेता है कुछ बोलता कुछ अब क्योंकि ये तो जब सबके हाथ में है सबके पास पहुंच सकता है तो उसमें कोई अधिकारी तो बताएंगे अधिकारी बताएंगे अभी तो भी वो सुनते हैं नहीं है अब वो क्रम से थोड़ी सुनते हैं जो उनको मिल गया वही सुनते हैं उधर से शुरू करते तो ऐसा होने पर क्या है यहां भी ऐसे आवृती है इसका उत्तर है। भाषिकार का ये वर्धन सब याद रखना चाहिए सारे ये जो बताया का जो विचार किया इस प्रक्रिया के अनुसार बहुत आवश्यक बातों को भाषिकार ने कहा जो उनके अनुभव में है उनके संप्रदाय से जो प्राप्त है किस प्रकार से इसका इसकी व्यवस्था है इस विषय में सारे स्पष्ट ज्ञान एक एक पंक्ति में एक एक, एक बात है अब ये भी बात है कि तत्वम से आदि वाक्यार्थ से बाहर आकर के आप आवृत्ति करते हैं और उसके बाद तत्वमसी आदि अर्थ में स्थित हो जाते हैं यदि आवृत्ति करेंगे तो उसका अर्थ होगा हम ब्रह्मास्मि तत्वमसी से बाहर आ गया ऐसा होगा आवृत्ति यदि क्रिया है ना बोलते ऐसा नहीं ये कर्ण कर्ण कि न तत्वमसी वाक्यार्था तत्वमसी वाक्यर्थ से प्रचाव्य प्रचाव्य मन उधर से च्युत होकर उधर से फिसल करके तो होकर के बाहर आकर के आवृत्तो प्रवृत्ते वो उधर से बाहर ला करके आवृत्ति में प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए आवृत्ति करते समय ये छोटे लोगों के लिए है ऐसा मत समझिए उधर से बाहर करने का यहां मतलब नहीं है क्यों इसको उदाहरण दे रहे हैं नहीं वर धादायक कन्या उद्वाहन ये जो कन्या का विवाह करा देते हैं कन्यादान करके वो वर को मारने के लिए नहीं होता तो ये कन्या का विवाह हो जाए मर मर जाए ऐसा नहीं होता है ना वो कन्या सुमकली रहे और वर के साथ रहे और जीवन भर एक साथ रहे सातों जन्मों तक एक साथ रहे तो ये सब करके होता है सप्त सप्तदी जो करते ये सात प्रयोजन को लेकर के होता है ये क्यों कहा ये भाषिकार ने अब जैसा आवृत्ति बने कन्या का उद्वाह वो किसके लिए तत्वसी वाक्य को नष्ट करने के लिए मतलब तो तो, तत्वमसी वाक्य से बाहर जाने के लिए ऐसा मत समझिए तत्वमसी वाक्य से बाहर जाने के लिए आवृत्ति नहीं कही जाती आवृत्ति तो तत्वमसी वाक्य अर्थ ज्ञान में स्थित होने के लिए कही जाती है इसलिए उसी के स्थिति के अर्थ में होता तो तत्वसी हम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों के तात्पर्य के अंतर्गत आप कुछ भी साधन करते हैं उसका प्रयोजन उसी के लिए होता वर घात के लिए नहीं वर वर्मन यहाँ तत्व का है। वो जो आवृत्ति जिसके उद्देश्य किया जाता है यही तो उसका मुख्य है तो उसी के लिए तो ये सब करते हैं और उसी के उसी को नित्य बनाने के लिए उसी को स्थित बना निष्ठा में उसी के लाने के लिए उसी को करते हैं इसलिए वर के लिए कन्या का उद्वाहन करता है ऐसा ही यहां भी समझना चाहिए यदि कोई ऐसा समझता है तो वो भी गलत है तो लक्ष्य होना चाहिए तत्व से आदि वाक्यर्थ है उसके संबंध में आप पूजा करो पाठ करो उपासना करो कर्म करो कर्मयोग करो और श्रवण करो मनन करो निध्यासन करो कोई भजन करो और जप करो तप करो ध्यान करो व्रत करो कुछ भी करो सब उसी उद्देश्य से होगा तो वो उसी का अंतर्गत फल देगा वो मतलब परिणत होकर के आएगा हो ऐसा होगा इसी के लिए किया जाता है तो इसका और कोई प्रयोजन नहीं है नियुक्त से चमिन अधिकृतो हम कर्ता मय मया इतम कर्तव्यवश्यम ब्रह्म प्रत्ययात विपरीत प्रत्यय हाँ उपपत्त उप, उप दे नियुक्त से अस्मिन अधिकृत अब कर्म कांड मात्र करते हैं जो तत्व मस्या वाक्य अर्थ का उद्देश्य से नहीं करते वो कर्म में स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो उसके लिए तो मैं इसी में अधिकृत हूं वो नहीं सोचता है कि मैं तत्वमसया हम ब्रह्मासमी वाक्य का अर्थ जान के लिए कर रहा हूं मैं इसी इसी कर्मों में अधिकृत हूं ऐसा सोचता है और करता मैं करता हूं मया इधम कर्तव्य मेरे द्वारा ये कार्य करना चाहिए तो अवश्य करना चाहिए ऐसा कहा वो जो इस प्रकार से अपने में विपरीत भावना रख करके या अध्यास के संबंध में ही विषय का विचार करता हो और उसको दूसरा दूसरा द्वैध ही दिखाई देता हो चारों तरफ मैं अलग हूं मैं जो है अच्छा हूं बड़ा हूं मेरे जैसे कोई अच्छा कोई नहीं बाकी सब जो है बाहर ही ऐसा करके जो भावना करके सब में विपरीत भावना और द्वैध भावना रखता तो वो तो ब्रह्म प्रत्यय विपरीत प्रत्यय उसको तो ब्रह्म प्रत्यय से विपरीत प्रत्यय होगा ही अप्रत्यक्ष तो है क्योंकि वो सभी को अंदर मानता नहीं तत्त्वमस्यादि वाक्य को जानता नहीं वो विपरीत प्रत्यय में चलता है तो उसका विपरीत प्रत्यय होगा किंतु जो कर्म में रहता हुआ भी कर्म करता हुआ भी कर्म को तत्त्वमस्यादि वाक्य का साधन मानता है वो ब्रह्म प्रत्यय के संबंध में साधन मानता हो तो उसके लिए सर्वापेक्षा ज्ञात सुरदेव क्रम से तो वहीं से लेके विचार चल रहा है तो उसी क्रम से उसमें वो साधन बन जाएगा और उसका एक अर्थ का तात्पर्य का ज्ञान एक काल में होगा और दूसरे अर्थ तात्पर्य ज्ञान दूसरा काल में होगा ऐसा क्रमशः वो अंततोगत्वा गत्वा ये तत्व से आदि वाक्यार्थ ज्ञान में यस्तु यू स्वयमेवीर अप्रतिभा तम वाक्यार्थम जिहासे और एक तरह के लोग होते हैं उनको क्या है कर्म में भी कोई आ सकती नहीं और ब्रह्म विद्या मोक्ष में भी कोई आ सकती नहीं किसी में कोई आ सकती कुछ करने का मतलब उनके कोई इच्छा है ऐसा ऐसा भी होगा कुछ लोग ऐसा भी होते हैं ना वो ना कर्म करना चाहते हैं ना वो करना चाहते हैं आप कुछ भी बोलो वो बस ऐसे ही सोता हुआ जैसा दिखाई देता है उसको किसी में कोई करने क्या आ लगता है वो तो बिल्कुल तमस अच्छा आदित उनकी उनकी रहती है अब वो ऐसे जो मंतमती बोलते हैं वो बिल्कुल मंदमति है उसका इधर उधर जाना क्या नहीं है? वो मतलब होगा ही नहीं हमारे से होगा ही नहीं सब पूछो तो है ना यह करो तो धीरे धीरे नहीं होगा ही नहीं हम करें नहीं कर नहीं सकते ऐसे करके जो रहता है उनको पहले तमस से रजस में लाना पड़े उनको जो है ना वो धीरे धीरे जो जो कर सकता है ऐसे कर्म उससे कराना करा करा करके जोरदार मतलब निरंतर उनको कर्म देता रहना एक समय भी उसको आलस्य में जाने का टाइम नहीं देना इसलिए उनको टाइट कर्म देते रहो तो धीरे धीरे जो है वो उस मंद से थोड़ा रजोगुण में आ जाएगा उसके बुद्धि जो है काम करना शुरू हो जाएगी और इस प्रकार से वो स्वीकार करेगा कि मैं कर सकता हूं कुछ अब ऐसा काम उनको दिया वो मंद है अपने शरीर से सामर्थ नहीं है मन से समर्थ नहीं कोई कारण हो सकता समर्थ ने ऐसा काम दिया वो कर ही नहीं सकता कर नहीं पा रहा वो कुछ ऐसा काम दिया आपने तब क्या है उसके तमस और बढ़ेगा ऐसा काम नहीं देना उसको देख करके वो जो काम कर सकता है ऐसा काम दे दो और वो करेगा करने पर क्या है उसके अंदर एक तृप्ति आ जाएगी और कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा मनोबल आ जाएगा और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो रजस रजोगुड़ में आ जाएगा तो रजोगुण में आते ही उसको करने में क्षमता बढ़ेगी क्योंकि तमोगुण जो है करने की क्षमता नहीं बढ़ाती वो रजोगुण के स्तर पर आने ही बढ़ा तो ऐसे करते करते आप एक काम दे दो, दो दूसरा काम दे दो तीसरा काम बाद में आप बारह घंटा पंद्रह घंटा लगातार काम दे दो वो करते रहे ऐसा हो जाएगा तब वो काम का फिर उसको धीरे धीरे करके एक तरफ लाया और बिल्कुल समस्या को बीच में घुसने नहीं देना केवल सोने का समय छोड़ करके बीच में कहीं चुपचाप बैठ करके आलस्य करके बुद्धि को मंद करने का अवसर नहीं देंगे तो वो बुद्धि धीरे धीरे प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है उसको आगे आप फिर उसी से काम करके फिर धीरे धीरे जो है सूक्ष्म विषय में लगा सकते हैं तो सूक्ष्म विलय में प्रवृत्ति हो जाएगी तो सूक्ष्म स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में, में जा सकता ऐसा होता है इसलिए मंदव होने पर कोई दोष नहीं है हमारे यहाँ तो बहुत सारे मंदव अधी आते हैं जो आने में काम नहीं कर पाते वही तो आते हैं मंद मधी आते हैं। कोई अच्छे बुद्धि भी आता है ऐसे नहीं कि सब मंदी होते हैं तो ऐसा आते हैं तो उनके बहुत सारे अक्षमताएं रहती है तो भी उसको आप धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो करा सकते हैं तो मंद मधिर अप्रतिभा है इसलिए भाषिकार ने ये सबके प्रति बोला इस विषय में अभी एक भी अधिकारी को छोड़ा नहीं अब कितने सारी बातें बताइए मंद होगा तो इनको क्या करना इनको क्या करना अब वो ऐसे इस, इस प्रकार से है सारी है, यदि व्यवस्था नहीं है तो फिर आपके शास्त्र को कोई मानेगी नहीं स्वयं एवं अंतमति वो स्वयं अंतमती है और अप्रतिभा बिल्कुल समझ में नहीं आती बात अप्रतिभान हो गया प्रतिभा है नहीं उनके अंदर कोई समझ समझने कि प्रतिभा नहीं है अप्रतिभान होने के कारण क्या करता है तब वाक्यर्थम जिहाज से उस वाक्यार्थ के विषय में चिंतन नहीं करना चाहता अरे ये तत्व आदि क्या होता है शेर बुझाता वो कुछ आता नहीं हमको ये सब ये लोग कुछ बोलते रहते समझ में नहीं आता करते हम वाक्यार्थ जिहासे उस वाक्यार्थ को त्यागने की इच्छा करेंगे जिहासे से खाद पीछे त्यागने की इच्छा करेंगे तो त्यागने की इच्छा करते हुए बोलता है कि अभी मारे से नहीं होगा तब क्या करना है उसके लिए तस्मिन ने वाक्यार्थे उसको इसी वाक्यार्थ में स्थिरीकार स्थिर माना स्थिर करने की, लिए स्थिरीकार मैं स्थिर है अभी मान नहीं रहा उसको धीरे धीरे उसमें स्थिर करने के लिए आवृत्यादि वाचो युक्तिया अभ्युपेयते आवृत्तियादि आवृत्ति करना युक्ति के आवृत्ति श्रवण के आवृत्ति आदि से उसके संबंध में जो भी युक्तियां करना और अलग अलग अलग प्रकार से करना एक आवृत्ति एक प्रकार से नहीं होती दूसरे प्रकार से ऐसे जैसे हमने बताया कर्म के साथ कर्म से रहित और निरंतर करते रहने का और इस प्रकार ऐसे बदल बदल करके उनको मन की शुद्धि के लिए शरीर शुद्धि के लिए इत्यादि साधन बताते जाओ फिर वो करते जाएंगे ऐसे करके परिश्रम से आवृत्तियादि वाचो युक्त ये आवृत्तियादि वाणी के द्वारा इसी को कहा गया यहां सूत्रकार क्यों कहा जैसा हमने पहले कहा कि इस अधिकरण को रखने का उद्देश्य यही है कि जो इस प्रकार करने को सोचता है उनके लिए कुछ उपाय बता दिया जाए। और ये असंभव है सोचते हैं तो उनके लिए भी उपाय बताना पड़ेगा उसके लिए ये कहा यह दस मिन ने वो वाक्यर्थ है में स्थिरीकार स्थिर करने की प्रवृत्ति आवृत्यादि वाचो युक्तिया आवृत्यादि वाणी के द्वारा ये जो वाणी आवृत्यादि शब्द के द्वारा जो कहा उसी के द्वारा ही अभ्युवेयते अभ्युपेयते तो अभ्युवेयता है इसलिए तो अभ्युवेयर स्वीकार किया जाता है इस प्रकार से हम इसी का आवृत्ति को इस प्रकार स्तर में मानते हैं इसलिए मंद बुद्धि के प्रति और मध्यम अधिकारी के प्रति आवृत्ति अलग अलग स्तर पे आवश्यक है तस्मा परब्रह्म ब्रह्म विषय भी प्रत्यय तदुपाय उपदेशु आवृत्ति सिद्धि इसलिए परब्रह्म विषयक प्रत्यय ज्ञान उसमें भी तदुपायों में भी परब्रह्म विषयक प्रत्यय हो और उसी के उपाय हो उसी के लिए भी आवृत्ति की आवश्यकता है ये हमने यहां सिद्ध किया इसी के अनुसार हमारे गुरुजन भी आवृत्ति की बात करते हैं इसी के टीचर के नीचे टीका में द्वितीय पंक्ति में कहा कि नियोग अनंगीकारे कुत स्रोतव्यादि वाक्य ही श्रवणादि आवृत्ति सिद्धि तत्र हां ये जो नियोगवादी है कर्मकांडी ये कहते हैं कि ये स्रोधव्य मंदव्य इत्यादि में नियोग नहीं मानेंगे तो कौन आवृत्ति करेगा बोलते हमको तो आदेश मिलेगा तब हम कार्य करते कोई आदेश नहीं मिलता तो कार्य निकलते बोलते आपके जो आदेश की बात है ना जो नियोग की बात है ये तो कर्म में ठीक है उसमें जो अधिकृत अधिकारी अधिकृत है करता है मैं मुझे करना चाहिए मुझे वो वह फल चाहिए यह नहीं चाहिए इत्यादि जो भी द्वैत बाद में रहता है और बाकी विषयों को लेकर के है उसको तो वो उसको तो नियोग में रहकर के करना पड़ेगा वैसा कर ये नहीं है स्रोतव्यादि वाक्य श्रवणि स्थिति दि तत्र है स्तु तो इत्यादि अप्रतिभा असंभावनादि प्रतिबंधादि भाई यावत अतिभानात् मंदम अधीर अप्रतिभानाद स्वयम मंत्री स्वयं मंत्री अप्रतिभावना नहीं पा रहा है चिंतन ही नहीं कर पाए अद्वैत क्या है सोचते हैं तो ही घबरा जाते या क्या होता है कैसे होता है कुछ तो, ही समझ में नहीं जाता अप्रतिभा जैसा दिखाई देता तो इसीलिए वो अंगीकार नहीं करेगा जब आपके बुद्धि में कुछ प्रकट होगा तभी तो अंगीकार करेगा नहीं तो नहीं करेगा ऐसा बुद्धि इसी के प्रति आकृष्ट हो जाए यही बहुत बड़ा अनुग्रह है ये गुरुओं का अनुग्रह ही मान लीजिए शास्त्र का अनुग्रह मान लीजिए कम से कम इसको समझने के लिए बुद्धि प्रवृत्त हो गई कुछ अस्पष्ट रूप से कुछ धुंधला धुंधला कुछ समझ में आता है तो ही जाकर के करना ईश्वरानुग्रह देवा पुंसा मद्वैद वासना महद भय परित्राणाथ द्वित्राणाम मुपजाय ऐसा कहीं कहा है कि ये जो ईश्वरानुग्रह देवा ईश्वर अनुग्रह से ईश्वर अनुग्रह प्रति अनुग्रह ईश्वरानुग्रह अद्वैत वासना अद्वैत के प्रति जो वासना होना अद्वैत को समझने का प्रयास करना ये कोई आसान नहीं है ईश्वर अनुग्रह से ही होता है कर्म बल मानना पड़ेगा पुण्य है तभी तो आपका अद्वैत वासना हो और वो अद्वैत वासना किसके महद भय परित्राणा ये संसार भय से मोक्ष दिलाएगा और यहां से मुक्त कराएगा इसी भावना से आप प्रवृत्त होते हैं तो प्रवृत्त होने के बाद में द्वित्रा नाम उपजाए थे एक दो को उसमें सार्थकता मिल जाती है ऐसा होता है इसलिए यह भी एक बड़ी बात है कि आपको इस पर रुचि हो गई है स्थिरीकार स्थिरीकार का करत अर्थ करते हैं असंभावनादि अपोहेना आगम दारढ़्यम यह स्थिर है आगम शास्त्र ने जो कहा इसमें असंभावना आदि दोष नहीं है यह बिल्कुल संभाव्य है अवश्य सिद्ध होगा ऐसा मन में दृढ़ निश्चय हो जाना इस दृढ़ता को यहां स्थिरीकार है ऐसा भाष्य कार्य स्थिरी कार वेद उपासित इत्यादि आवृत्ति वाजो युक्ति ही वहां वेद उपासित इत्यादि शब्द के द्वारा जो कहा गया आवृत्ति का विषय में वो भी इसी विषय पर ही है आदि शब्द है ना स्रोतव्य आदि वाक्यम गृह्य उसमें जो आदि शब्द लगाया उसी में स्रोतव्य मंदव्य इत्यादि वाक्य आ गया अहंग्रह उपासनशु श्रवणादिशु अब उपसंहार करते हैं अब यहां दोनों को लेकर के विचार किया था अहंग्रह उपासना और श्रवणादि इनको लेकर विचार किया तो इन दोनों में सगुण निर्गुण साक्षात्कार फलेशु इनमें अहंग्रह उपासना आदि सगुण साक्षात्कार का फल है और निर्गुण श्रवणादि जो है निर्गुण साक्षात्कार के फल है इन दोनों में आवृत्ति अनुष्ठानम इति अधिकरणार्थम उपसंहर दोनों में आवृत्ति का अनुष्ठान करना होगा ऐसे निश्चय करके इस अधिकरण को उपसंहार करते हैं विस्तार से बताकर उपसंहार करते हैं तस्माद इत्यादि से कहा अपरब्रह्म विषय प्रत्यय स्वरूपावृत्तिवद इपर इथ अपेरर्थ अच्छा अपेरअर्थ अपरब्रह्म विषय प्रत्यय यहां परब्रह्म विषय में भी कहा जो परब्रह्म विषय में भी कहने का अर्थ है कि अपर के विषय में तो सभी लोग मानते ही आवृत्ति चाहिए वहां तो वे तो उपासिता इत्यादि शब्द आया वहां उपासना का मतलब ये बार बार आवृत्ति करना ही है इसलिए परब्रह्म विषय में भी ये करना अपरब्रह्म विषय में तो है ही सगुण विषय में है लेकिन निर्गुण विषय में भी परब्रह्म विषय में भी स्वरूप आवृत्तिवत जैसे अपरब्रह्म विषय के प्रत्यय में स्वरूप की आवृत्ति करते निरंतर चिंतन के लिए वहां आप स्वरूप आवृत्ति करते हैं वैसा ही यहाँ पर ब्रह्म विषय में भी तदुउपायों में तत्त्वमस्यादि तद तो वाक्यों के श्रवण मनन इत्यादि में भी आवृत्ति की आवश्यकता है इसलिए उसको करना चाहिए क्योंकि ये और भी इसमें बहुत सारे लौकिक कारण बता सकते हैं जो आपको आवृत्ति करनी चाहिए क्योंकि पहले जैसा मन जितना चंचल था विषयों में आसक्त थे उससे कई गुणा अधिक अब इस समय विषयों में आसक्त है मन और पहले शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो आ, मन जन्म से लेकर के छोटा से संस्कार के अंतर्गत जीवन होने के कारण शुद्धता अपने आप रहती थी लेकिन अब वो है ही नहीं और हम तो जब यौवनादि अवस्था आ जाते हैं तभी से इसमें प्रवृत्त होते हैं ऐसा ही अवसर मिलता है अधिकतर ऐसा ही होता है इसीलिए ये इतने समय तक आपके परिस्थिति के कारण और थोड़ा सा संस्कार ना होने के कारण नित्य कर्म जो संध्यावंदन आदि नित्य कर्म है वो नहीं होने के कारण वो अख्मर्षण आदि जो पाप निवृत्ति के लिए जो प्रास्ता आदि करते हैं वो भी नहीं होने के कारण पूर्व जो माता पिता के द्वारा भी संस्कारित ना होने के कारण माता पिता को भी स्वयं संस्कार न होने के कारण और आपके जो गांव आदि हैं शहर गांव जहां भी आप रहते हैं वहां भी इस प्रकार के कोई आपको उपदेश मार्गदर्शन शुद्धता के मार्गदर्शन ना मिलने के कारण फिर आपके अध्ययन में आपके अध्ययन काल में भी जब आपकी बुद्धि तैयार हो जाती है उस समय भी इस विषय में कोई ज्ञान न प्राप्त होने के कारण आदि आदि कारण तो और भी है मोबाइल भी एक कारण है फिर इंटरनेट भी कारण है फिर खाना पीना भी कारण है आजकल जो है चौमिन चौमिन सब जो भी खर्ट ये ये बहुत इतना लोग जो पागल हो गया चाइना जो हमारे सबसे बड़े शत्रु मानते हैं और चाइना के नाम से जो आता है उसी को खाते हैं और फिर चाइना के खिलाफ लड़ाई करें कौन करेगा कदम करें। और चाइना के माल खिलाएंगे तो उसको तो उसका तो जो खाएगा उसका नमक नमक खराब तो नहीं हो सकता है ना तो उसका नमक खाएगा तो वो तो उसका उसके प्रतिपत्ति रहेगा अरे हमने चाइना का चीस अभी तक खाया है और कैसे हम चाइना के ऊपर लड़ेंगे ऐसे सोचेगा तो ये किसी भी दृष्टि से देखो ये बहुत खराब ये सब हमारे खाने लायक नहीं है और उनके पास क्या है उनके पास ऐसी चीजें नहीं था अब उनको यह सिखाया नहीं गया था उनको दो से इडली बनाने के लिए कोई सिखाया नहीं और यहां जो हम लोग इतने सारे आइटम बना के खाते हैं वो नहीं है उनको रोटी बनाना आता नहीं कोई चाइना वालों को बुला के बोलो रोटी बनाना वो नहीं बनाता उसको आता नहीं क्यों वहां वो है नहीं और इसीलिए उन्होंने ये सब सड़ा बना करके और सड़ा बना के खाना उसकी आदत है वो सारे जानवरों को खाते जो क्या क्या जानवर नाम बोलेगा तो भी वो बोल नहीं सकते ऐसे सबको खाते हैं सांप से लेकर के कीड़े से लेकर के मकोड़े से लेकर के मक्की से लेकर जो मक्की को आप भगाते हैं ना उसको पकड़ करके वो फ्राई करके खाते चटनी बना करके तो ऐसे लोग खाते हैं क्योंकि उनके पास वो और कोई बाजार नहीं हम उनकी निंदा नहीं कर रहे वो उनके अपने तरीका है खाने का वो हमारे संस्कार में आए हुए नहीं तो आप एक बार उनका पूरा ये देख लो गांव से लेकर के शहर तक जितने लोग जो भी खाते हैं उसका देख लो तो वो उनके नाम से बोल रहे वो आप नहीं खा सकते अब इसीलिए वो क्या कहे वो आटा को सड़ा करके वो आटा उनके पास एक ही सीजन में मिलता और उसको वो सड़ा करके बनाते और ये ये हमने एक बार एक फैक्ट्री में गया था वो देखने के लिए जो नया शुरू शुरू में आया था उसमें दे के गया था एक जगह हमने गया था घी जहां बनाते और उसके बाद हमने बाहर से घी खाना ही बंद कर दिया और इसी प्रकार ये जहां बनाते हैं ये न्यूडल मैगी जो बनाते अब जाके देखना वहां कैसे बनाते कितना सड़ाते क्या करता है और उसमें जो मसाला क्या ये ऐसे पा करके ये सारे शरीर को मन को कर दिया खड़ा और उसके बाद आप सोचता है कि हमें ज्ञान हो जाए एक बार तुमने सुने ज्ञान हो जाए और ये शॉर्टकट में हो जाए कुछ नहीं होने वाला इसलिए हम इतना बोल रहे हैं कि ये सारे आपके विपरीत स्थिति में है तो इस विपरीत स्थिति से पहले तो अपने स्वस्थ स्थिति में आ जाए अपने संस्कार के अनुसार हो जाए तो हमारे संस्कार क्या है हमारे संस्कार के इतने क्यों महत्व बोल रहे हैं यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है ये ज्ञान हमारे संस्कार के अनुसार प्राप्त करने का क्रम रखा ऐसा नहीं कि चाइना वाले को ब्रह्मज्ञान नहीं होगा वो हम नहीं करते कभी भी नहीं करते सबको होगा लेकिन उसको प्राप्त करने का जो साधन है वो इसी के अनुसार होना पड़ेगा उसी के अनुसार नहीं होगा तो नहीं होगा क्योंकि जैसा रास्ता बनाया वैसे रास्ते पर चलना पड़ेगा तो उनके रास्ते पर चल के ये हम प्राप्त नहीं कर सकते प्राप्त करने के बाद कोई भेद नहीं है लेकिन प्राप्त करने में भेद है अवश्य है उस भेद को लेकर के आवृत्ति इत्यादि के कहा और वो कहा नहीं अभी क्या है भाष्यकार अभी कोई कहेंगे नहीं नहीं अब कहा लिखा है आ, क्या वो क्या चाउमीन ये सब नहीं खाना है कहा लिखा पूछने पर कहीं नहीं लिखा है हमारे शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा मैं कि नहीं खाना चाहिए वो क्या ये जो अंडरस क्या क्या नाम है मुझे पता नहीं वो सब जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं लिखा क्योंकि वो क्या है उस समय वो था अब भाषिकार के समय में कोई चाउमीन खाता ही नहीं था तो फिर वो कैसे लिखते हैं कि चौमीन नहीं खाना चाहिए वो तो नहीं होता तो कैसे करेंगे वो बोलेंगे तो इसीलिए शास्त्र में नहीं लिखा है बोलते कई लोग कहा बोल रहे थे तो ये भी तो खाना है और खाना तो सब है जो जानवर खाते हैं वो भी खाना है खाना नहीं है क्या वो भी वो भी तो क्या सर्वस्व अन्न भवती बोला है ना वैश्वर्य विद्यालय वो तो जो अन्य जन्य खाते सब खाना ही है तो मनुष्य में भी अलग अलग वर्ग है वो वर्ग होता है उस वर्ग के अनुसार भी भोजन में अंदर होता है वो उस प्रकार के खाना उनको हजम हो जाता है आप सांप को फ्राई करके खाएगा तो आप मर जाएंगे और वो खाएगा तो उनको हजम हो जाएगा बना हुआ है शरीर घृणा ऐसे है आपके शरीर घृणा ऐसे नहीं है वो नहीं खा सकते आप तो इसीलिए वो दे करके आपको चलना चाहिए हमारे भारतीय संस्कार के अनुकूल वातावरण में जो खाने लायक है उसको खाए और उसी के अनुसार खाए और उसी के अनुसार दूध पिए उसी के अनुसार ही खाए उसी के अनुसार आप घी खाए सब कुछ ऐसे खाए बाकी जो खाएंगे तो वो नहीं होगा अब आप बन रहा है खा रहे हैं ऐसा करके मत करिए तो वो आपकी शुद्धता नहीं बनेगी इसीलिए सारे दृष्टि से मैंने व्यवहारिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से संस्कार की दृष्टि से ये सब हमारे विपरीत चल रहा ऐसे में हमें आवृत्ति क्या बहुत आवृत्ति करनी पड़े क्या प्रकार से करना पड़ेगा उसके अलावा कोई रास्ता नहीं इसलिए जितना समय आपको मिला हुआ है उसको पूर्ण रूप से इसी में व्यतीत करिए और थोड़ा भी कोशिश करिए कि अपने जान से अपने बोध अवस्था में कभी भी हम उससे बाहर न जाएं और जाए तो वापस लाए ऐसा सतर्क रह करके मन को बिल्कुल सजग रह करके आप यदि कार्य करेंगे तो कुछ आगे बढ़ सकता है नहीं तो संभावना कम है यही का आवृत्ति का मतलब यही है इस प्रकार से आवृत्ति अधिकरण पूरा हो गया आगे आत्म आत्मत्पासना अधिकरण आएगा ओम पूर्णमध पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदस्यते पूर्ण पूर्णमादायवशिष्य